शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा गिरिराज इन वैष्णो ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है शैलेश्वर रुद्र के रूप और नाम से भी कुत्सित हैं मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कलाप नहीं दूंगी यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निस्संदेह मर जाऊंगी अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विस खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मरूँगी ऐसा कहकर मीना तुरंत को भवन में चली गई और अपने हार को फेंक रोती हुई धरती पर लौट गई इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तर्षियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी शिवजी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी उस दिव्य पुरी को देखकर कर उन सप्तर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुँचे उन सूर्यतुल तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमान को बड़ा विस्मय हुआ वे बोले ये सात सूर्यतुल तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं मुझे पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया करते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं इसी समय वे मुनि आकाश से उतर पृथ्वी पर खड़े हो गए उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन सप्तर्षियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा मेरा गृहाश्रम ग्रिहास, आज धन्य हो गया यूँ कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन ला कर दिया जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हेमान भी बैठे और वहाँ ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले हिमवान ने कहा आज मैं धन्य हूँ कृतकृत्य क्रित हूँ मेरा जीवन सफल हो गया मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनी बन गया क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं आप लोग पूर्ण काम हैं हम दिनों के घरों में आपका क्या काम हो सकता है तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपापूर्वक उसे अवश्य कहें उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा ऋषि बोले शैलराज भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगन्माता मानी गई है अतः अच्छा तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे इसमें संशय नहीं है मुनीश्वर सप्तर्षियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़े उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा हिमालय बोले महाभाग सप्तर्षियों आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था किंतु प्रभो इन दिनों एक वैष्णोधर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई है तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती ब्राह्मणों वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहन को भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी समझ नहीं रही हैं मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ आपसे सच कहता हूँ भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपरयुक्त बात कहकर चुप हो रहे तब उन सभी सप्तषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मीना काकेक पास अरुंधति को भेजा पति के आज्ञा पाकर ज्ञानदाई अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मीना और पार्वती थी जाकर उन्होंने देखा मीना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही